क्या है और उसकी बाट जोना क्या है यहोवा का मतलब सामर्थी काम करने वाला परमेश्वर परमेश्वर का नाम मैं जो हूं सो हूं है यहोवा का मतलब सामर्थी या परामी ईश्वर अपने सामर्थ्य को प्रकट करता है उसकी बाट जोने का मतलब है उसकी इच्छा के लिए अपने आप को तोना है प्रभु तेरी इच्छा मैंने जानना है तो है बाट जोने का मतलब कल जो मसीह मुसाफिर फिल्म दिखाई गई थी उसमें बताया गया था कि शैतान ने फेतफुल को मारा खुश हुआ लेकिन क्या शैतान के मर, मारने से हम वादा किए वेश वा में नहीं पहुंच सकते क्योंकि आखिर में मुसाफिर और नौजवान ही उस देश में पहुंचे दिखाए गए थे क्या क्या फेतफुल कि वादा किए देश में नहीं पहुंचा होगा जो अपनी नहीं बल्कि शैतान के द्वारा मारा गया और शैतान खुश हो गया सो so, इधर ध्यान रखना फेत का वो विषय ध्यान से समझना वो फिल्म में मुसाफिर सफर कर रहा और बाकी सारे व्यक्ति उसके जीवन में आ रहे एक एक काम करते करते फेदफुल को मार दिया का मतलब विश्वास जो वफादार था वफादारी को क्या कर दिया खत्म कर दिया वफादारी खत्म हो जाता है जिस समय वफादारी खत्म हो जाता है फिर आगे चलना गया है मुश्किल होता है लेकिन मुसाफिर ने अपना दौड़ को क्या मुसाफिर अपना दौड़ को पूरा करके लक्ष्य में पहुंच गया दौड़ किसका फेथफुल नहीं कर रहा दौड़ किसका है मुसाफिर का मुसाफिर को हौसला देने ये सब बीच में आते हैं सो शैतान तो पूरा जोर मारा मुसाफिर को रोके लेकिन मुसाफिर अपनी सब परिस्थितियों को पार करते करते अपने लक्ष्य में पहुंच गए वो है विषय उधर है सो so, शैतान बीच में कोशिश करे बहुत कुछ करेगा लेकिन आपके जीवन में अभी आप वचन सीख कर जा रहे कोई नहीं वो जाने दो गाने का गाना है सो so, शैतान बहुत कोशिश करे अभी कल आप वचन सीख कल आप यहां से जा रहे हैं अब हम यहोशु का विषय ही सीख रहे थे यहोशु से परमेश्वर ने क्या कहा ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना आप, आप बोलोगे इस सप्ताह में ज्यादा और कोई विषय नहीं सीखा प्रभु के दासी के द्वारा आपने यीशु का विषय सीखा मैं भी ये क्वेश्चन के द्वारा अलग अलग सवालों के द्वारा आपके सामने विषय रखकर क्योंकि आप लोग बहुत विषय सीख चुके हैं। अंदर ये यूथ कैंप का मुख्य मकसद क्या है कि आपके अंदर उठने वाले सवालों को क्या किया जाए एड्रेस किया जाए वही है यूथ कैंप का मेन उसके साथ साथ आपको क्या भी भी भी सिखाया सिखाया जा जा रहा रहा वचन गाने भी सीख रहे हैं। प्लस आप में और क्लासेस में क्या कर रहे वचन भी सीख रहे सो यूथ कैंप एक जगह है जिधर आप खुलकर अपने सवाल पूछ सकते हैं और जैसे इस बार यहू पिछले बार यूसुफ था इस बार के साथ किस प्रकार एक मूसा का दास कैसे परमेश्वर ने उसको खड़ा किया और कैसे वो वफादार रहा वैसे हमारे जीवन में भी जिस स्थान में परमेश्वर ने हमें रखा है उधर हमने क्या रहना विश्वास में आगे वो विषय लूंगा वी आर ब्लैक सूट एंड ड्रेस आप बोलो काला कपड़ा आमतौर पर गर्मी के इलाके में काला पेन सफेद पहनते क्यों सफेद क्यों पहनते हैं जी सफेद क्या करता है गर्मी को पकड़ता नहीं रिफ्लेक्ट करता काला कपड़ा क्या करता है गर्मी को इसलिए ठंडी के समय हम काले कपड़े काले या गाढ़े रंगते अब कहियों को तो इच्छा है काले कपड़े पहनना क्यों और भी तो रंग है पहनने में हमें कोई दिक्कत नहीं काला सफेद पीला नीला आप पहनो हमारा क्या जा रहा है लेकिन विश्वासी का सोच रहना है कि मेरा कपड़ा मेरा सब कुछ मेरा ड्रेस सब कुछ किसके महिमा के लिए हो परमेश्वर के महिमा के लिए वो चीज ध्यान रखते हुए आपका कपड़ा आपका सूट आजकल नए नए फैशन के सूट आते हैं गला नीचे जा रहा हाथ और जा रहे हैं सूट की लंबाई कम हो रही आप एक विश्वासी हो ध्यान रखे मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोलना यह परमेश्वर का मंदिर है परमेश्वर ने चेतावनी दिया है जो इसे नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा आपका ड्रेस परमेश्वर के महिमा के लिए होना आजकल कितना बोलने के बावजूद भी कई लोग अपने ड्रेस को यह कपड़ा पहनते शरीर को ढांपने के लिए है शरीर को दिखाने के लिए नहीं शरीर दिखाना है तो कपड़े उतार कर ऐसी चल लो ना क्या दिक्कत है शरीर ही दिखाना है आपको तो सो इसलिए कलीसिया में प्रभु की उपस्थिति है एक विश्वासी का ड्रेस किसी के लिए पाप का कारण ना बने ये बात ध्यान रखना इसलिए उस चीज में अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे हम बहुत शक्त हो जाएंगे शक्ति करनी पड़ेगी क्योंकि शक्ति नहीं किया तो धीरे धीरे कलीसिया में क्या है हर किस्म का पाप घुस आएगा सो काला कपड़ा से आपको लग रहा है प्रभु की महिमा हो रही है पहनने में हमें कोई दिक्कत नहीं लेकिन प्रभु आपसे पूछेगा आम तौर पर हम बोलते हैं काला पहनना अच्छा नहीं है नॉर्मल कलर का आप पहनो गर्मी का मौसम है समझाया कि वचन को मानना कैसे किया जा वचन को मनन कैसे किए जाते हैं अगर प्रभु हमें कोई वचन दे तो हम उसकी अगवाई में कैसे जा सकते ये सुबह मैंने आपको विषय सिखाया परमेश्वर वचन मनन करने के लिए क्या क्या शर्त है उद्धार पाया होना आत्मिक होना हाँ, समर्पण होना नंबर चार उस वचन के अनुसार चलना वो वचन जो पढ़ा है उसमें जैसे लिखा अभी उदाहरण यह मेरा चरवाहा यह हुआ जब मेरा चरवा मैंने जब वचन पढ़ा तो मैं उसके अनुसार कैसे चलू प्रभु तेरी अगुवाई के अनुसार मुझे चलना तू मुझे बता मैंने चलना कैसे क्योंकि तू मेरा चरवाहा पवित्र आत्मा की बुरी का क्या मतलब है यह भी आपको बता दिया भरपूरी का मतलब पवित्र आपके जीवन का पूरा क्या लेता है एक व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा आज्ञा के अनुसार चलना चाहता है और आत्मिक जीवन बढ़िया उन्नति नहीं कर रहा तो उसका कारण क्या हो सकता है एक ही कारण है अंदर की इच्छा नंबर दो परमेश्वर का वचन खाता नहीं वचन खाने का मतलब परमेश्वर के वचन को मनन नहीं करता वचन को स्वीकार नहीं करता इसलिए आत्मिक उन्नति नहीं हो पाती है उदाहरण आप लोग खाना खाने वकत खाना आप लेकर खुद ही ना खाना खा रहे हो कोई जबरदस्ती तो नहीं खिला रहा सो इसी तरह परमेश्वर का वचन मैंने क्या करना है खुद स्वीकार करना ये मेरे लिए उसको मानकर चलोगे तो चलने के लिए परमेश्वर क्या देगा बल और ज्ञान देगा जैसे लिखा हमने पढ़ा किसी बात की क्या ना करो चिंता ना करो मेरे बाप ने कहा चिंता नहीं करना तो फिर मैं चिंता करता क्यों आगे चार दिन के फीडबैक यूथ मीटिंग चार दिन की होनी चाहिए सवाल है यूथ मीटिंग हाँ। चार दिन की होनी चाहिए जिसमें तीसरा दिन पूरा प्रश्न उत्तर का ही हो क्योंकि दिन बाकी दिन जो आप विशेष जाना चाहते वही आप सिखाए बिल्कुल सही है चार दिन का हम भी चाहते लेकिन प्रार्थना करिए प्रभु की मर्जी हो तो आने वाले दिनों में कैंप अभी डेढ़ सौ लोग थे अगली बार ढाई सौ लोगों को लेना है So प्रार्थना करिए लेकिन इसमें अरे प्रभु की दासी भी वचन सिखा रही है गाना भी आप सीख रहे हैं और आपके जो सवाल आ रहे हैं उसको हम एड्रेस करें अगर हम सवाल आपको मौका ना दे और हम वचन सिखाते ही रहे तो क्या होगा ये सवाल आपके अंदर पढ़ते पढ़ते पढ़ते, पढ़ते जाएंगे फिर कभी निकल नहीं पाएंगे इसलिए हम भी चाहते हैं सवालों का जवाब दे और उसके साथ क्या भी करें वचन भी सिखाए तो धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं नेक्स्ट कैंप में एक दो दिन और बढ़ा देना चाहिए जरूर प्रार्थना करेंगे आप भी प्रार्थना करिए so, लेकिन अगले साल से एक मुसीबत है अब हमें इस बार कितने लोग हैं सैम के लोग नहीं आए लोग नहीं आए ध्यान दे हमारे साथ किया सत सबसे बड़ा धोखा है आठ लोगों कैंसल किया छे लोग नहीं आए मालूम है धक्का पड़ता है? हम लोगों ने सात तारीख को रजिस्ट्रेशन क्यों बंद किया क्योंकि 215 लोग आ गए थे दस तारीख तक होता तो और भी कैंसिल ही होने थे तो अब हमने आप मैसेज भी भेजा लोगों ने बोला हम आ रहे हैं छ लोगों ने फोन तक अभी तक नहीं किया ना ही उनके पास्टरों ने फोन किया मालूम अभी क्या होगा ये सारे पास्टर ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे ब्लैकलिस्ट का मतलब इनके कलीसे से आगे किसी को कैंप में लिया नहीं जाएगा और ये छह लोग और वो बाकी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया ये सब ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे ब्लैकलिस्ट का मतलब आगे से हमारे कोई भी कैंपों में इनको अनुमति नहीं होगी और फिर अगला एक और विषय हम लोग ध्यान दे रहे हैं अगले साल से कैंप के लिए हजार ऑनलाइन जमा करना कितना हजार रुपया ऑनलाइन जमा करना कैंप में आने के बाद नौ रुपया रिफंड हो जाएगा नौ रुपया आप कैंप में आ गए आपके खाते में कितना आ जाएगा नौ सौ लेकिन जमा कितना करना हजार क्यों हमें बुद्धू बनाने का काम करते हैं क्योंकि किसी और को आने नहीं दिया खुद नहीं आए और क्या भी नहीं किया और बाकी लोग जो आना चाहते थे मालूम है कितने लोग रो रहे हैं आना चाहते थे ना उनको आने दिया रेलवे की तरफ बुकिंग एजेंट के तरह बुक कर दिया ब्लॉक कर दिया आने में क्योंकि खर्चा तो कुछ नहीं है हम नहीं आ रहे कैंसिल कर दिया तो अभी आपको फॉर्म जमा करने के साथ साथ कितना हजार रुपया ऑन जमा करना अब जो जमा करेगा आएगा हजार रुपये जब दिए हैं तो क्या करेगा वो तो आना ही पड़ेगा तो अब नहीं आए तो पैसे तो गए मेरा फायदा मैं तो यही बोलूंगा डेढ़ ढाई लोग हजार हजार करे तो कितना हो गया मेरी तो लॉटरी निकल गई मैं बोल दूंगा मैं प्रोग्राम कैंसिल तो so, समझ में आया लोग ऐसे धोखा दिया इसलिए ये ये पांचा क्लिस्ट हो गए क्योंकि पांचों ने मुझे सूचना नहीं दिया इसलिए हम किसी अब ध्यान रखें अगली बार हम किसी से पक्षपात नहीं कर सकते क्योंकि पक्षपात कर, कर हम वचन की सेवा नहीं कर सकते इसलिए ऑनलाइन किया और ऑनलाइन कर, कर तो को एक बजे कंफर्म किया कई लोग रोते दोते रहे। अब ये आप लोग आगे से रजिस्टर करते कर, जो सिम आपने डाला है वो सिम को करना, निकालना नहीं भैया अमेरिकन वीजा के लिए जब आप जाते हो फॉर्म करने के साथ ग्यारह हजार दो सौ रुपए देते हैं वीजा के लिए एप्लीकेशन और उसमें बोला होता है फोन नंबर देना आपको सूचना फोन में मालूम है दिन और रात ये दो फोन लेकर हम चलते हैं क्योंकि अगर बाय चांस मैंने फोन मिस कर मेरा 11200 गया सो ऐसे है तो आगे से आप लोग भी अप्लाई करते वक्त फोन को अपने साथ रखिए अपना सिम ना बदलिए इस बार हमने चौबीस बारह घंटा क्या हमने बहत्तर घंटे दिए थे एस एम कंफर्मेशन के लिए बारह घंटा बोला था बहत्तर के दिए फिर भी लोग रोते दोते बोले हमें ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करूंगा मेरे की बात नहीं सो so, आपने क्या करना है उस चीज को ध्यान रखना रजिस्टर करते वक्त ये सारे चीजों में आपने हम हर रुपया लेना नहीं था आप लोग इस बार आए तो इधर आने के बाद ना सौ रुपया लिया क्यों एक फॉर्मेलिटी सिर्फ सौ रुपये में थोड़ी कैम्प चलेगा फिर भी एक फॉर्मेलिटी इसका नजायज फायदा कौन उठाए ये पांच छे लोगों ने उठाया तो ये बात को ध्यान रखना उपवास कैसे रखते हैं खाना कब खाना चाहिए अब ध्यान से प्रार्थना का विषय यहोशु से परमेश्वर ने क्या कहा वचन से तो क्या नहीं करना दाएं बाएं नहीं करना दूसरा आप पढ़ लीजिए यहोन्ना पंद्रह का पंद्रह का पंद्रह प्रार्थना का विषय मैं इस बार एक मुख्य विषय नहीं पढ़ा है मैंने बहुत विषय आपको छोटा टुकड़ा टुकड़ा कर कर दिया पंदरा का पंदरा। वो पांच लोग लोग छह जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया और जो नहीं आए उनका लिस्ट और पास्टर का नाम मुझे देना अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा क्योंकि दास नहीं जानता की उसका स्वामी क्या करता है हाँ हाँ। परंतु मैंने मित्र कहा है मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी हाँ। वे सब तुम्हें बता दी हाँ। इधर लिखा है जो बातें मैंने पिता से सुनी हैं वो बातें तुम्हें क्या कर दी है बता दी है। हो गया, गया। रिकॉर्डिंग हाँ। so ध्यान से आप देखना इधर क्या लिखा है मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा दास नहीं लेकिन क्या मित्र कहा सो so, प्रार्थना क्या है प्रार्थना परमेश्वर के साथ का आपका बात है लेकिन परमेश्वर से आपने बात करना है तो ध्यान रखें परमेश्वर का आदत मालूम होना चाहिए अब सवाल परमेश्वर के हैं? है नहीं है, है? कितने आंक है दो तीन पांच सात कितने अब आप फंस गए आपने बोला आंख है बताइए कितने दो ना हैं आगे है पीछे आगे ठीक है हाथ कितने दो कितनी उंगलियां अच्छा पैर कितने कितने उंगलियां पैर में अब आप बताओ परमेश्वर कितना फुट लंबा है आप बोले हो दो आंख दो हाथ दो पैर तो अभी बताइए कितना फुट लंबा है परमेश्वर काला है गोरा है हाँ जी बोलिए आदमी है औरत है पढ़िएगा ना ऐशया छियालीस उसका पांच ऐशया छियालीस उसका पांच तुम किससे उपमा दोगे तुम किससे मेरी उपमा दोगे और मुझे किसके समान बताओगे और किसके समान बताओगे किससे मेरा मिलान करोगे अब देखिए क्या लिखा है तुम किससे मेरी उपमा दोगे किससे मेरा मिलान करोगे उसका मतलब परमेश्वर को हम समझने के लिए सृष्टि में कोई वस्तु है नहीं ना है फिर आप क्यों बोले दो आंक है आप क्यों बोले जी, जोर से बोलिए ना है? मेरे को सुनाई नहीं दे रहा हां बिल्कुल आपके स्वरूप में बनाया तो इसका मतलब परमेश्वर को इधर से उधर आने में पांच मिनट तो लगेगा ना ऊपर कमरे में जाने तो सीढ़ी चढ़कर जाना हमारे स्वरूप में ना नहीं अब मैं आपको देख रहा हूं मेरे पीछे क्या हो रहा दिख रहा है मैं इस समय शिव को देख रहा हूं शिव बोले इसका नाम है शिव ये नहीं सोच ये <laughs> भाई शिव है मेरी नजर इस समय किस पर है ये शिव पर आप बोलो मैं किसी और को देख रहा हूं देख रहा हूं इस समय इस समय किसको देख, देख रहा हूं शिव को देख रहा ना इनके पीछे एक भाई बैठा आपका नाम है जी मैं आपको देख रहा हूं या शिव को देख रहा हूं अब ध्यान रखना मेरे साथ की दिक्कत मैं इनको देखते वक्त मैं इनको नहीं देख सकता मेरी आंख की सेटिंग कैसे कोई एक चीज देखती है तो दोनों आंखें उसी को देखती है सोचकर देखे एक आंख इसको थ्रा उसको देखने लगे कैसी हालत होगी चल पाएंगे दो आंख दोनों का सेटिंग कैसे एक ही चीज को देखता इसलिए दो आंख दिए इधर से भी इधर से भी कितना दूर है हिसाब लग जाता सो so, हम लोग कई बार क्या सोच लेते हैं जैसा मैं हूं वैसा कौन भी है परमेश्वर सबसे बड़ी दिक्कत सबसे बड़ा पाप वो ही है हम परमेश्वर असीमित परमेश्वर को किस में, किसके साथ तुलना करते हैं सीमित नाशमान मनुष्य के साथ रोमी पहले अध्याय में ये सबसे बड़ी गलती है परमेश्वर को किसी ने कभी देखा नहीं कभी देख भी नहीं सकता सो ऐसे परमेश्वर से हम बातें करें कैसे अब मैं तो सिर्फ आपको ही देख सकता लेकिन परमेश्वर से कोई बात छुपी है कुछ भी नहीं छुपी मेरे दो हाथ हैं सब काम नहीं होगा दूसरे का मदद चाहिए लेकिन परमेश्वर सर्वशक्ति में किसी और की मदद नहीं चाहिए मेरे पास दो पैर हैं परमेश्वर सर्वव्यापी है इसलिए परमेश्वर खुद कह रहा है तुम मेरी तुलना किससे करे सो so, अदृश्य परमेश्वर जिसको किसी ने कहीं तक उससे हम बातें कैसे करें प्रार्थना क्या है परमेश्वर से क्या करना बात करना अब जिसको मैं देख नहीं सकता उसे मैं बात कैसे करूं अब मैंने भाई शिव से बात करना है तो मैंने कितना आपको देखकर बात होगा नहीं ना होगा मुझे तो आपको देखना है तभी मेरा आपसे बात हो अब उदाहरण समझाने के लिए यह चीज क्या है बोलिए। ये क्या है जोर से बोलिए। मैंने कौन सी भाषा में पूछा है जवाब हिंदी में दीजिए आप कब से अंग्रेज बन गए मैं हिंदी पूछ रहा हूं हिंदी में जवाब दीजिए हिंदुस्तानी है तो गर्व से किस में बोलना हिंदी में बोलिए ना बताइए क्या है क्या है, है? बोलिए बहन लोग बोलिए। ये सब भाई लोग सब बुद्धू आप बताओ है क्या है चलिए ये नहीं मालूम तो तो वो क्या है सामने ये ये ये जो टेबल के ऊपर रखा है हिंदी में बोलिए हैं? क्या चित्र पर चला ली अरे ऐसे तो टीवी भी है मैं बोलने का मतलब समझाने के लिए हमारी भाषा में सीमा है हम सब बातें क्या नहीं कर पाते बोल नहीं पाते हमारे साथ की दिक्कत ये है आप रोते हैं ना क्यों रो रहे हैं आप अपने दुख को व्यक्त करने के लिए हमारे पास क्या नहीं है शब्द नहीं है इसलिए रो पड़ते हैं हंसते क्यों हैं अपनी खुशी को दर्शे हमारे पास क्या नहीं है शब्द नहीं इसलिए हम जरा सोच कर दे अगर हम रो नहीं पाते अगर हम हंस नहीं पाते तो हमारी हाल हमारी भावना को कैसे प्रकट करना था लेकिन ध्यान ये क्यों मैं आपको बताया हमारी भाषा में सीमा है कुछ बातें हिंदी में जो नहीं है हमने किधर उदारी से ले ली अंग्रेजी से ले ली हम इसको बोलते हैं रिमोट अंग्रेजी में ली है और उसको हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारी भाषा में क्या नहीं है शुद्ध नहीं है। अभी भाई लोग वो पैंट है क्या वो जो पहनते हैं पैंट है ना वो भी कौन सी भाषा है अंग्रेजी है सो so, लेकिन परमेश्वर से बात करें कैसे क्योंकि हमारी सारी बातें हम क्या नहीं कर सकते व्यक्त नहीं कर सकते इसलिए रोमी आठ का छब्बीस पढ़िए रोमी आठ का छब्बीस इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है आत्मा यानी पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए किस रीति से करना चाहिए अभी इधर ध्यान से देखें। मैंने आपसे बात करने वक्त सबसे पहले मेरी भाषा में सीमा है सब बात आपसे व्यक्त नहीं कर सकता एक अगर कहूंगा तो भी आप शायद उसका दूसरा मतलब निकालेंगे बोला तो कुछ था मतलब कुछ और निकलता ये दिक्कत है हमारी भाषा में अब परमेश्वर से बात अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं अब भाई शिव से आपका नाम प्रीति अब मैंने प्रीति बहन से बात करना ध्यान से देखना मैं बात कैसे मेरे इधर से आवाज निकलती है सिर्फ क्या है आवाज वोकल बॉक्स है आवाज निकलती है शब्द नहीं निकलता आवाज इधर से आते वक्त मेरा यह सुपर कंप्यूटर जो है उसको मालूम है ये पास्टर प्रवीण की बेटी है सारा इंफॉर्मेशन जो भी आता जा रहा है क्या होता जा रहा है सेव होता जाता सारा इंफॉर्मेशन अब मेरे दिमाग में बहुत सी भाषाएं हैं मेरे दिमाग ने हिसाब क्या लगा लिया जो सामने बैठी प्रीति को हिंदी समझ में आता यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होना प्रोफेसर है, है तो चार फूट ही लेकिन है प्रोफेसर है तो so, लेकिन वो सारा इंफॉर्मेशन किधर है दिमाग में है। ध्यान देखना मेरा इस सिस्टम काम कैसे कर रहा मेरी आंखों से देख रहा हूं मेरा दिमाग मॉनिटर कर रहा इधर से आवाज आ रहा और ये दिमाग मेरे शब्द में से हिंदी भाषा लेकर ये जबान को कंट्रोल करते हुए आवाज को किसमें बदल रहा शब्द में बदल रहा लेकिन बोलते वक्त मेरा दिमाग आंख के द्वारा इनका रिएक्शन देख रहा अब इनके मुंह में इनको नींद आ रही है तो एकदम दिमाग क्या बोलेगा भैया तू अपना भाषण बाजी बंद कर उसको आ रहा है नींद आ रहा है अब मैं जब क्लास ले रहा हूं जरा देखिए हमारा दिमाग कितना शार्प है घड़ी भी देख रहा है तेरा क्लास इतना टाइम का ही है तेरे को बहुत से लोग देख रहे हैं जरा सोचकर देखिये कंट्रोल कौन कर रहा दिमाग इसलिए पुलिस वाले आपसे हाथ जोड़कर बिनती करते स्कूटर चलाने को क्या पहन लिया करो हेलमेट बोलते अकलमंद है एक बार नीचे गिरे और इसको जब झटका लग गया ना फिर हॉस्पिटल वाले क्या लगाए क्या लगाते हैं फिर बिजली के करंट लगाते हैं अगर कहीं बाई चांस इसका पुट्ठा पड़ा दिमाग क्या हो जाए सीधा हो जाए अगर सीधे की जगह और पुट्ठा हो गया तो गए काम से बहुत तेज चीज है आपको मालूम है पिछले साल हम फजिलका में गए उधर एक नौजवान मैं शादियों का लिस्ट बना रहा था एक नौजवान आकर बोलता है, मेरे को मेरी शादी करा रहे रो रहा वो हमने बोला भाई क्या हो गया बोलते नहीं मेरी शादी करा रहे मैं बोला इक्कीस साल शादी नहीं करा रहे नाम लिखा रहे बस बोलता नहीं मैंने शादी नहीं करी मैं बोला अभी नहीं कर वो रो रहा फिर पास्ट ने आकर बोला कि पंगा क्या हुआ एक गोल गप्पे बेचता था एक दिन बाजार में कहीं अबोर में किधर वो गोलगप्पे के लिए आलू उबाल रहा था दौरे पड़े नीचे गिरा तीन घंटे बाद खड़ा हुआ मालूम क्या हो गया मेमोरी डिलीट हो गई सुनाया है कभी इधर एक डिलीट का बटन भी है छवी क्लास में जो पढ़ता था उसके बाद की सारी मेमोरी डिलीट अब ये जब उठा तो ये क्या बोलता है मैंने स्कूल जाना स्कूल का बस्ता ढूंढ रहा है होमवर्क इसको मालूम है बात किया बोला स्कूल का प्रिंसिपल स्कूल का प्रिंसिपल का नाम भी बता रहा है टीचर का नाम भी बता रहा है बस हर, वो बोलता है, ये हो क्या गया मैंने तो स्कूल जाना है क्या दिक्कत क्या हो गई मेमोरी क्या हो गया डिलीट हो गया और भैया अगर ये डिलीट हो गया फिर तो जय मल वापस आने का फिर सवाल ही क्योंकि इसमें रिस्टोर बटन नहीं है फिर फैक्ट्री सेटिंग में रिस्टोर होता फिर जो भी इसमें चढ़ाया हो सारा का सारा क्या हो जाएगा डिलीट होकर रिफ्रेश हो जाएगा फिर आपको बचपन से फिर एक एक एक-एक सीखते सीखते आना बेशक दसवीं में पढ़ते थे तो भी आपको नर्सरी में जाना पड़ेगा क्योंकि क्या हो गया सारी मेमोरी डिलीट हो गई अब वो फोन देख तमेशा फोन में फेसबुक में लगा रहता था व्हाट्सएप में लगा रहता था अब फोन देख मालूम क्या बोलता है ये छोटी टीवी कहां से आई फोन को क्या बुलाता है अभी टीवी फ्रिज को देखकर क्या बोलता है ठंडा डब्बा कहां से आया अपने घर को देकर बोलता है इतना बड़ा घर कहां से आया मैं क्यों बोल रहा मालूम है इसलिए पुलिस वाले बोलते क्या पहन लो नहीं तो एक झटका लगेगा घर में आओगे आप मां बाप को नहीं पहचान पाओ बोलेगा तू इत, इसलिए ध्यान रखे इतना नाजुक है लेकिन हमारा विषय अब मेरा दिमाग ये सारा मोर करते हुए बात कर रहा लेकिन एक बात समझना मैंने अगर बात करना है तो मुझे सामने व्यक्ति दिखना चाहिए आंख बंद हो तो मालूम मैं तो बातें करते रहूं मालूम ही नहीं चलेगा सामने कोई है या नहीं अब दिक्कत क्या आती है इंसान से बात करते वक्त मुझे अंग्रेजी की मदद लेनी पड़ती है लेकिन मैं परमेश्वर से बात करूं कैसे जिसको मैंने कभी देखा नहीं इसलिए हमारी कमजोरी में हमें मदद करने के लिए कौन है पवित्र आत्मा वो अन्य भाषा इसलिए दिया ताकि मैं दिल खोलकर दिल की गहराई से बिना कोई हिचकिचाहट के किसी भाषा की मदद ना लेते हुए किससे बात करूं परमेश्वर से बात करूं इसलिए परमेश्वर ने अन्य भाषा का वो भाषा दिया है ताकि हम परमेश्वर से क्या कर सके बात करें सो so, परमेश्वर से बात करने के बाद हम बुद्धि में भी प्रार्थना करते हैं और किस में भी आत्मा में भी बुद्धि में हमारी सोच से हम करते हैं लेकिन आत्मा में जब हम प्रार्थना करते परमेश्वर की आत्मा हमारे लिए क्या करती है बिन्ती करती है इसलिए आत्मा में प्रार्थना से आपकी आत्मिक उन्नति होती है अब आ गई बात उपवास का परमेश्वर से बात करने के लिए हम बुद्धि में प्रार्थना करते हैं और किसमें आत्मा में वचन हमारा खाना है अब उपवास क्यों लेना समझना अच्छी तरह अब हम लोग एग्जाम्पल बोल रहा हूं अब हमारी गाड़ी इतनी जगह लगभग साढ़े सात हजार किलोमीटर चलकर आकर खड़ी है छत्तीसगढ़ झारखंड वो मणिपुर तय फिर भूटान नेपाल सब होकर इधर आकर खड़ी है प्रभु की दया गाड़ी में कोई खराबी नहीं प्रभु का दया अब इधर से हम भोपाल जाएंगे भोपाल जाने के बाद भी जाकर अगले दिन मैं यही गाड़ी को ले जाऊंगा सर्विसिंग के लिए गाड़ी में कोई खराबी नहीं बिल्कुल ठीक है सर्विसिंग में ले जाकर इसको जैक लगाकर ऊपर करेंगे और मैं भी उनके साथ उधर खड़े होकर इसका नीचे का पूरा हिस्सा देखूंगा ऑयल बदलेंगे ऑयल बदलने को तो मैं ऑयल चेक करूंगा टायर चारों निकालेंगे मैं इसका ब्रेक पैड का वो मैं चेक करू मैं भी उनके साथ खड़े होकर देखता क्यों देख रहे हैं कि इतनी देर यह गाड़ी लगभग आठ हजार को चल चली है इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है सब ठीक है और सारा देखकर चेक कर, कर सफाई कर, कर, फिर फिट करेंगे उससे फायदा क्या है अब अगला लंबे ट्रिप में मैं जब मुझे क्या नहीं है कोई दिक्कत है नहीं मैटी चलाने को तो मुझे मालूम है इसके नीचे का कैसे कैसे कैसे कैसे उपवास भी यही चक्कर है उपवास में आप क्या करते हो प्रभु के सामने आप बैठते हैं जैक लगाकर जैसे गाड़ी को ऊपर किया आप कुछ समय अकेले प्रभु के चरणों में बैठे फोन भी बंद किया है खाना भी बंद किया चाय भी नहीं पीते हैं पानी पीते हुए किसके सामने पानी क्योंकि शरीर के लिए जरूरी है पानी पीते प्रभु के चरणों में क्यों बैठे प्रभु मैं अपने आप को जांच कर देख रहा हूं इन दिनों में वचन पढ़ने में मुझे दिक्कत हुई प्रभु मन नहीं लगता प्रार्थना करने का मन नहीं लगता प्रभु क्या कारण तू मुझे समझा दे पोटी भैया हमारे बीच में पिछले दो तीन साल पहले था हम लोग टेम्पो ड्राइवलर में जा रहे साठ से भी सुबह तीन बजे हम अचानक हम जा रहे हैं हम पीछे सो रहे पॉन्टी भैया ही गाड़ी चला रहा है पास्टर हंसराज से नहीं बगल में बैठे अचानक जोर से झटका लगा कैसे ना कैसे गाड़ी पौंटी भैया खड़ा कर दिए वो अजीब तरीके से कंट्रोल के गाड़ी खड़ा कर दिया पीछे एक ट्रक आ रही थी बच गया सो हमने सोचा टायर फट गया तो पास दरवाज उतरे पीछे गए और फिर मालूम आकर पोंटी से क्या पूछते पोंटी टायर है क्या पूछ रहे क्या पूछ रहे हम जो वादे सोए हुए थे हम बोले क्या पीछे जाकर देखा तो गाड़ी का ज्ञानी है टायर ही नहीं है हम उधर आगे पीछे ढूंढे तो तीन चार नट मिले और तीन या चार घंटे हम उधर खेत मारे मारे फिरे सारी दुनिया हम गाड़ी में जितने थे सब मारे मारे सब जगह खाक छान टायर मिला ही नहीं फिर स्टेप नहीं लग रहा है बड़ी मुश्किल से फिर दूसरा टायर खरीदना पड़ा बोलने का मतलब चलते चलते क्या निकल गया शुक्र करो पीछे का निकला था अगर आगे का निकला होता तो हम उल्टे पड़े होते उधर बोलने का मतलब मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण बताऊं। बीच बीच में विश्वासी भाई बहन लोग आप लोग उपवास लेना जरूरी है ताकि बीच में क्या कर लो सर्विसिंग हो जाए नहीं तो चलते चलते क्या निकल जाएंगे टा निकल जाएंगे फिर बाद में रोने धोने से कोई मतलब नहीं सो उपवास के टाइम आप क्या करते हैं फोन बंद करना हाँ दुनिया से आपने आपको बंद कर कर अकेले बैठे हैं। चाय क्यों नहीं पी रहे ध्यान रखे डॉक्टर भी बोलते उपवास लेना अच्छा है चाय हम लोग जितना खाना चाय पीते शरीर में जहर इकट्ठा होता है उपवास के टाइम खुला पानी पी लेना खूब नहीं पियो जिससे आपका शरीर पूरा फ्लश हो जाए बिल्कुल साफ हो जाए सेहत के लिए बहुत अच्छा है अब कितने दिन उपवास लेना वो आपने तय करना के जीवन में कोई विषय आया प्रभु की इच्छा मालूम नहीं रही। आप प्रार्थना के साथ बैठो प्रभु इस विषय में तू मुझे बता नहीं कि उपवास लिया तो घर का काम भी कर रहे हैं। और उसके साथ सो भी गए उपवास लिया तो शरीर तो कमजोर हो ही क्या करोगे और फिर मम्मी पापा अगर बोले खाना क्यों नहीं कर रहे बोले उपवास है और फिर क्या कर रहा सो रहा ना उपवास के टाइम सोना नहीं उतना टाइम बैठकर क्या करो वचन पढ़ो और क्या करो प्रभु से बात करो प्रभु की आराधना करो सो so, उपवास से आत्मा में बल मिलता है आप बलवंत होते हैं लेकिन कितनी देर उपवास लेना वो आपने तय करना ये, ये नहीं सोचना कि येश प्रभु ये चालीस दिन बैठा तो मैंने भी चालीस बैठना है ना प्रभु क्या दमें? आ तो आप एक दिन एक टाइम का खाना छोड़ सकते हैं या सुबह और शाम का दोपहर का खाना छोड़कर रात को आप हल्का से खा लो या तो पूरा पेट भरकर ना खाओ थोड़ा खा लो पूरा दिन का ले सकते हो पूरे हफ्ते का ले सकते हो लेकिन किसी को बताने नहीं जाना मैं किसमें हूं उपवास में वो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए आप उपवास लेते हैं आपके जीवन में कई विषय आते हैं जिसके लिए समाधान नहीं है इधर उधर ना भटकीगा प्रभु के चाय बैठे प्रभु आपके समस्या का समाधान आपसे सीधा बात कर कर आपको देगा जैसे आपने पिछले दिनों में सीखा ना एलिया बच्चा जब मर गया किधर लेकर गया परमेश्वर के चरणों में लेकर गया और प्रभु के सामने बात किया और परमेश्वर ने उसके प्रार्थना का क्या दिया जवाब दिया वही परमेश्वर आपकी प्रार्थना का भी क्या जवाब देगा उस विश्वास से प्रार्थना सो उपवास किसके लिए हमारे आत्मिक उन्नति के लिए अब आप लोग ये विषय मैंने बताया इसका बाद में नोट्स बनाना मेरे परिवार मेरे पहनावे बाल और बिहेवियर को हमेशा दोष लगाते हैं पर मुझे मेरे विवेक इन सब चीजों के लिए दोष नहीं लगाता तो इसके लिए मैं क्या करूं अगर आपका विवेक आपको दोष नहीं देता तो हम क्या कर सकते हैं वो तो आप तय करना घर में रहते हो माँ बाप आपको जब बोलते मां बाप का क्या भी मानना है आ गया भी क्योंकि नए नए फैशन आ गए बाल काटने के भी नए नए फैशन आ गए बहुत नए नए तरीके आ रहे हैं सो इसलिए आपने ध्यान रखना आप अगर विश्वासी हो तो आपका पहरावा सब परमेश्वर के महिमा के लिए हो जो सड़कों पर मीठा पानी लगा होता है क्या हम उसे पी सकते हैं प्यास लगी है बड़े आराम से एक ग्लास नहीं एक बाल्टी पी लो कुछ नहीं होगा उपवास कैसे रखते हैं और खाना कब खाना चाहिए ये आपको समझ में आ गया अगर हम आत्मा में पाप करते हैं और फिर माफी भी मांगते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें माफी मिल गई है आप हमें खोल कर बताए और हम आत्मा में कैसे पाप करते हैं तो ये भी बात समझाएं। ध्यान रखें आत्मा में पाप का मतलब क्या है पाप करते क्यों हैं? हमें जब मालूम है ये परमेश्वर की इच्छा हम जानबूझकर क्या करते हैं परमेश्वर की इच्छा से हट जाते हैं मैं सिर्फ इस बात को समझाने के लिए वो ऑन करेंगे हाँ ऑन हो गया हमारे भाई बहनों को एक आदत लगी है माफी मांगो और परमेश्वर क्या कर देगा माफ कर देगा ध्यान रखना परमेश्वर न्याय है न्याय का मतलब गलती किया तो क्या मिलेगा क्या मिलेगा सजा तो मिलना ही मिलना है बचने का कोई रास्ता नहीं क्योंकि परमेश्वर क्या है न्याय आदन बगीचा में आदम ने क्या फैसला किया मैं खुद चलूंगा और मालूम है कितना भारी पड़ गया अब इसराइली लोगों को इसराइली लोगों का भी यही आदत थी कुछ दिन ठीक चलते थे खुद कुछ दिन के बाद फिर क्या हो जाते थे बिगड़ जाते थे इसराइलियों को परमेश्वर ने बहुत बार समझाया कि वचन के अनुसार चलना नहीं चलोगे तो मैं सजा दूंगा और व्यवस्था विवरण आप बाद में कमरे में जाकर पढ़ लेना व्यवस्था विवरण ग्यारह व्यवस्था विवरण 28, लेवी व्यवस्था 26, ये तीन अध्याय आप कम, क्लास के बाद आप बैठकर पढ़ लेना कौन कौन से अध्याय व्यवस्था विवरण 11, व्यवस्था विवरण अट्ठीस और लेवी 26। परमेश्वर इसराइल को अपना अपना अपने प्रजा के लोग करके समझा उन्हें समझाया भी था लेकिन इसराइली लोग करते क्या थे कुछ दिन तो ठीक चलते थे और फिर बिगड़ जाते थे ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ये चित्र दिखा रहा हूं ये, ये मैप देख लो कनान से मिस्र से जब कनान में आए तब परमेश्वर ने साफ साफ इनको बोला था जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं उसको क्या करना मानना लेकिन ये ऐसे था उनका चक्कर सबसे ऊपर थोड़ी देर तो प्रभु के साथ चलते थे आज्ञाओं को मानते थे फिर मालूम क्या करते थे इसराइल डस ईवल इन द दईज ऑफ द लॉर्ड का मतलब कुछ दिन के बाद बिगड़ जाते थे कोई पुराने रास्ते फिर परमेश्वर डंडे मारता था फिलिस्ती ये ये अलग अलग आते थे डंडे मारते थे फिर इसराइली क्या करते थे रोते थे फिर परमेश्वर एक न्यायिक खड़ा करता था न्याय के द्वारा इनको छुटकारा मिलता था और फिर इनको थोड़ी देर फिर शांति ये तमाशा हमेशा चलाते थे कुछ दिन तक ठीक रहेंगे फिर क्या हो जाएंगे फिर से सब कुछ ठीक है फिर अपनी मनमानी और जब अपनी मनमानी करते फिर बाप क्या करता था डंडे मारता था डंडे मारने को बाद क्या करते हैं रोते हैं। रोने के बाद प्रभु इनको छुड़ाता था फिर ठीक हो जाते थे किसके लिए कुछ दिन के लिए हमारे साथ भी ऐसे कभी कभी मीटिंग में आगे आकर बैठते हैं और फिर कभी कभी किधर पीछे जाकर बैठते हमारी आदत है और फिर जब डंडे पड़ते हैं ना फिर हम संत बन जाते हैं। फिर प्रभु से क्या बोलते हे प्रभु तुम तो मुझे माफ कर आगे से मैं गलती नहीं करूंगा दो चार आंसू भी ऐसी नाटक के लिए आंसू भी बहा देते ध्यान रखना परमेश्वर के सामने खेलना नहीं क्योंकि परमेश्वर न्याय अब न्याय का मतलब समझाने के लिए अब आज रात को खाना है ना पास्व जी है ना आज रात को खाना है और आज खीर भी है आखिरी है ना so लेकिन आज मालूम है फर्क क्या है आज खाना बांटने का मैं भी होगा, साजन पास्टर होगा और पास्टर प्रवीण हम तीन लोग बांटेंगे सबसे पहले आपको इधर तराजू में तोलेंगे, आपको तराजू में कड़ा होना पड़ेगा वो बड़ा वाला हम लाएंगे आपका वजन जितना है उसके हिसाब से आपको खाना देंगे समझ में आया तो so, रोटी भी आज जो देंगे बराबर उसका जो गोला है वो जो बनाया ना उसको भी तोल तोल कर बनाया क्यों सबके लिए पूरा होना है ना आपको कितना गिनकर हम आपके वजन के अनुसार इतने वालों को पांच रोटी उससे ज्यादा हो गया उसको छे सब्जी सबको नाप कर हम एक पाव एक पाव दे ठीक है मंजूर है क्योंकि हम अन्याय थोड़ी कर सकते हैं सबके साथ क्या करना है न्याय ना करना अच्छा लगे हाँ जी फिर अगले साल आओगे नहीं आओगे मैंने क्या गलती की मैंने नाप कर सबको दिया ना दुकान में जाकर दुकानदार ऐसी दे देता है नाप कर ना। फिर आप उसको कंजूस क्यों नहीं बोलते हो क्या नहीं बोलते आपके मिठाई के दुकान में गए हो ना वो मिठाई वाला इतना बदमाश है वो मिठाई के जगह वो डब्बा भी रखता है तोलने के लिए हम बोलते हैं हमें मिठाई एक किलो चाहिए वो एक किलो में क्या भी जोड़ता डब्बा भी जोड़ता है हम भी ऐसे करें सो न्याय का मतलब क्या है परमेश्वर किसी से क्या नहीं करेगा पक्षपात नहीं कर सकता गलती किया तो क्या मिलेगा सजा तो यह बात आप आज बाकी कुछ समझ में नहीं आया कम से कम यह समझ कर जाओ परमेश्वर न्याय है गलती किया तो नाप कर डंडे मारेगा फिर रोकर कोई फायदा नहीं सो so, इधर इसराइलियों के साथ यह था इनको बताया था सुधर जाओ बारह न्याय आए लेकिन यह क्या नहीं किया बारह न्याय इनके बीच में आए उथनील एहू शमगर देबोरा गिद्योन तोला जयर जेपता इब्जान एलोन अब्दोन सिमसोन मिस्र से बत्तीस लाख से ज्यादा लोग निकले थे लेकिन कनान में उनमें से कितने ही पहुंचे सिर्फ दो बाकी सबको परमेश्वर ने मरुभूमि में मारा क्योंकि बुढ़ थे अब इतना बोलने के बाद भी सुधरे नहीं कनान में जब आ गए परमेश्वर ने पहले ही बता रखा था लेकिन ये फिर अपनी मर्जी से चलने लगे तो परमेश्वर ने क्या किया इनको फिर गुलामी में भेज दिया इसराइलियों को सबके सब गुलामी में चले गए फिर कुछ समय बाद परमेश्वर को गुलामी से वापस लेकर आया फिर कनान में रहने लगे अब ध्यान से प्रभु यीशु जब आया आपको मालूम है ना प्रभु यीशु आने वक्त एक आदमी प्रचार कर रहा था नाम क्या था उसका यमुना बपतिश्मा देने वाला उसने बोला प्रचार क्या था पेड़ों के जड़ में क्या रखा हुआ है कुलाड़ा रखा फल नहीं लाओगे तो क्या करेगा ध्यान रखना आपके हाथ में जो किताब है यह सूखी धमकियां नहीं ने आकर प्रचार काट डालेगा और उसके बाद आपको मालूम है ना पीछे प्रभु यीशु आकर तीन साल इनके पीछे क्या किया साढ़े तीन साल क्या किया सेवा किया और फिर एक दिन जाने वक्त चेले लोग यीशु को मंदिर का सूर्ति दिखाने लगे अब एक बात मुझे बताइए प्रभु यह जन्म कौन से दिन हुआ जवाब दो प्रभु यीशु का जन्म कौन से दिन हुआ जी? 25 दिसंबर है ना नहीं चलो 25 दिसंबर मारो गोली कौन से साल जन्म हुआ वो तो बता दो आ? विश्वासी हो नहीं हो मैं डंडा लूंगा अभी प्रभु यीशु कौन से साल इस पृथ्वी में आया नहीं मालूम बीसी चार या ईसा पूर्व चार या छे? और कौन से सन स्वर्ग में उठा लिया गया सन बत्तीस में एडी ट्वेंटी नाइन में प्रभु यीशु स्वर्गारोहण हो गया तो अब मुझे बताइए प्रभु यीशु को जाकर कितने साल हो गए बोलिए प्रभु यीशु इस पृथ्वी से जाकर कितने साल हो गए करो ना गणित करो आप सब तो हमसे ज्यादा पढ़े हो हम तो सिर्फ बारहवीं पास है बोलो 2017 में से उनतीस माइनस करो ना कितना हो गया 2017 हजार ना चल रहा इसमें से कितना माइनस करो उनतीस कितना जी तो प्रभु यीशु को इस संसार से गए 1988 साल हो गए लेकिन हमारी घड़ी है ना 2000 में अटकी हुई है इसलिए हम हमेशा क्या बोलते हैं आज से 2000 साल है यही ना सुनते हैं जाकर कितने साल हो गए जाकर 1988 साल सो प्रभु यीशु जाने के पहले चेलों ने मंदिर दिखाया खूबसूरत मंदिर है और फिर प्रभु यीशु ने बोला एक दिन आएगा पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा और मालूम है प्रभु यीशु खूबसूरत मंदिर था जब यीशु को क्रूस पर चढ़ा रहे थे तब लोगों ने क्या कहा इसका खून हमारे और हमारे बच्चों पर जब यीशु प्रभु यीशु क्रू लेकर जा रहा था तब ये बोले प्रभु यीशु खुद ही इनको बोला मेरे लिए मत रोना अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रोना ऐसे इनको बोला ठीक इकतालीस साल बाद यानी एडी सत्तर में मालूम कौन घेर लिया इनको रोमी फौजियों ने घेर लिया रोमी साम्राज्य ने दस लाख लोगों को इन्होंने तलवार से काटा और क्रूज पर चढ़ाया इन्होंने एक यीशु को क्रूर चढ़ाया था ठीक इकतालीस साल यानी एडी सेंटी में रोमी आए यरूशलेम को घिर लिया दस लाख को काटा बीस लाख को जंजीर बांध कर ले गए और मंदिर को भी सत्यानाश कर मंदिर के वस्तु भी ले गए यह खूबसूरत मंदिर जो ये है ना देखा ना कितना खूबसूरत है इस मंदिर को तोड़ दिया यह था प्रभु यीशु के समय का मंदिर और आज मालूम है मंदिर का क्या है पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं उस समय को जलाया और एडी सेवेंटी थ्री होने वक्त तो क्या कर दिया यहुन्ना के समय बोला था ना क्या कुलाड़ा क्या रखा है एडी तिहत्तर काटी डाला यरूशलेम में कोई नहीं रहता था यरुलेम को इन्होंने रोमियो ने हल चलाया और येरूशलेम शहर को एलिया कैपिटोलिना बोलकर एक नाम डाल दिया और खंडर बना दिया जितने यरूशलेम में थे सबको जंजीर बांध बांधकर दस लाख को तो काटा बीस लाख को क्या किए जंजीर बांधकर लेकर चले गए अब आप बोलिए इनको पहले चेतावनी दी थी नहीं दी थी दिया था ना लेकिन ये क्या किए परमेश्वर की चेतावनी को हल्का लेने के कारण जैसे बोला था वैसे ही हुआ मैंने पिछले दिन आपको फोटो दिखाया इनमें से कईयों को क्रूज पर लोगों ने चढ़ाया ब्लड लाइबल बोलकर यह देखा आपने ऐसे मशीन बनाए मशीन बोलने से लोहे का ये चीज बनाए यहूदी को अंदर डालते थे और बाहर से वो दरवाजा बंद होता था आपने देखा उसमें कील लगे हैं ये कील वो अंदर गैर यहूदी को आगे पीछे पूरा घुस जाता था बड़े बड़े कील हैं इसके अंगों के अंदर जाकर अंग फट जाते थे और वो चीके मारकर मरता था जैसे ही मरा दरवाजा खुला वो गिर जाता था अगले को अंदर डालते थे ऐसे लाखों में यहूदियों को रोमन कैथोलिक लोगों ने उस समय जान से मारा यह अकेला नहीं और यह मारे मारे दुनिया भर फिरता था यह तस्वीर में कल आपको दिखाया परमेश्वर ने होने दिया यह तो आपने देखा ना तंदूर तंदूर में पकाया क्यों? मौका कितना बार दिया है फिर भी तू चलता नहीं ये मैं क्यों आपको दिखा रहा हूं ये ना सोचो गलती करने से परमेश्वर क्या कर देगा माफ कर देगा सजा मिलता है फिर रोक कर कोई फायदा नहीं ऐसे मारा दुनिया भर ये मारे मारे फिरे फिर बातें वो फिर बाद में आप लोग कनाडा का क्लास ने लिया इंग्लिश में है मैन द मास्टरपीस ऑफ गॉड उसमें ये विषय डिटेल में लिया पिछले दिन सडोरा में यह क्लास डिटेल में लिया उसके बाद हिटलर के समय परमेश्वर एक व्यक्ति को लेकर आया उसका नाम ये हिटलर परमेश्वर लाया दुनिया भर के यहूदियों को गेरा मालगाड़ी में इनको डालकर सबको ऐसे मालगाड़ियों में डालकर गैस चैम्बर में लेकर गए गैस चैम्बर के अंदर इनको गैस के साथ मारा इधर आप देख लेना ये गैस के साथ मारकर फिर उनके शरीर को ओवन में डालकर जला देते थे मालूम है कितना मारा मिनिमम 5.93 मिलियन लगभग 60 लाख यहूदी कितने लाख 60 लाख यहूदी को गैस चैंबर में डालकर मारा कौन है ये और उसके बाद ये ये जो रेक देखा ना मारते जा रहे हैं फिर जब लड़ाई खत्म हुआ जब अमेरिकन ट्रूप्स कंसंट्रेशन कैंप में आए तब ये अंदर का नजारा है ये भी मरने के लिए खड़े हैं लेकिन जर्मन भाग गए सो इधर जब इन लोग खड़े इनको बचाया तो अंदर फौजी जब जाकर देखे तो अंदर का दृश्य मालूम क्या है ये हालत है सो ऐसे इनको मारा ये गैस चैम्बर का फोटो है यह दीवारों में जो खरोच है मालूम है गैस चैम्बर में जाते थे ऊपर से गैस डालते थे ये सांस मिलने के लिए दीवारों को खरोचते थे दस मिनट के अंदर कदम ऐसे इनका देखा है ढेर लगा जो किसने किया परमेश्वर ने किया यही परमेश्वर आपके समझ में आ रहा यही परमेश्वर आपके अंदर बैठा और फिर आखिरी में उूदी का विश्वास क्या है आई बिलीव इन द सन इवन वेन इट इज नॉट शाइनिंग सो ध्यान रखें, परमेश्वर के साथ खेलना नहीं वो आपका अगर प्रभु है गलती होती है रोते हुए प्रभु के सामने क्या कर लेना तब ये नहीं आत्मा का पाप और शरीर का पाप ऐसे ऐसे ढिस कर आप जाने का कोशिश नहीं करना पाप पाप है चाहे आत्मा का पाप हो शरीर का पाप हो ज्यादा इसको डिवाइड करते करते आएंगे फिर आप बहाने ढूंढेंगे पाप क्या है पाप है पाप क्या है अपनी मर्जी करना क्या है पाप है सो so आपने ध्यान देना ऐसे इनको मारा लेकिन अगली बात है परमेश्वर इसराइली को छोड़ा नहीं है समझाने के लिए दुनिया का सबसे प्रसिद्ध लोग आप इनको जानते हैं इसका नाम गया प्रसिद्ध यहूदी है जानते हो कॉलमार्क्स कम्युनिज्म का शुरुआत अगला प्रसिद्ध यहूदी है दुनिया के इतने प्रसिद्ध ज्ञानी थे सो so, इनको परमेश्वर ने डंडे जरूर मारे लेकिन इनको ज्ञानी किया परमेश्वर ने छोड़ा नहीं सिर्फ समझाने के लिए मैं अगला एक पिक्चर आपको दिखा रहा हूं इनको परमेश्वर छोड़ा नहीं यह वाला आज दुनिया के सामने यह देश मालूम है कितनों के लिए आशीष का कारण है ऊपर से नीचे 424 किलोमीटर है चौड़ाई 114 किलोमीटर है यह इसरा इनको इतने डंडे पड़े तो भी जरा देखो इन इन्होंने क्या क्या किया 178 सेवेंटी नोबल प्राइज किसके है? इंडिया दुनिया में नंबर दो है आबादी में हमें अमोबल प्राइज कितने मिले होंगे एक नंबर दो आबादी नोबेल प्राइज कितने एक इनको 178 यहूदी यानी 23 परसेंट नोबेल प्राइज किसके जेब में यहूदी ले गया आपको ये लिपस्टिक किसने बनाई यहूदी ने जींस किसने बनाए यहूदी ने कॉफी इंस्टेंट कॉफी यहूदी है स्कॉचगार्ड भी यहूदी ट्रैफिक लाइट भी यहूदी बॉल पेन भी यहूदी रिमोट कंट्रोल भी यहूदी एटम बम भी यहूदी जेनेटिक इंजीनियरिंग यहूदी वर्चुअल रियलिटी यहूदी उसके बाद परमेश्वर के बारे में भी हम किससे सीख रहे हैं यहूदी से सीख रहे हैं हॉलीवुड यहूदी पुराना वीडियो कैसेट यहूदी सिनेमा थिएटर सिनेमा का फिल्म यहूदी टेलीविजन यहूदी वो पुराना सीडी वो जो डिस्क था वो भी यहूदी ये यह देख लो स्टारबक्स सोडा स्ट्रीम गोल्डमैन सैक्स नेशनल एम्यूजमेंट ओर माइक्रोसॉफ्ट डेल हिया ये जो आपका जो शॉपिंग मॉल में जो ठेला नहीं मिलता ये ठेला भी किसका दिमाग है यहूदी का सीएनएन इनका है एमटीवी इनका है आपका यूट्यूब इनका है यानी सारा कुछ किसने बनाया मैं एक एग्जाम्पल ये सब आपको क्यों दिखाया ये देखो ना स्टेनलेस स्टील इसने बनाई हमने पौधों को पानी देना मालूम है हमारा दिमाग कैसे काम करेगा हा हम बीच में एक नाली बनाएंगे उसमें पानी डालेंगे आप पानी तो जमीन सूख चूस लेगा यहूदी ने क्या किया नाली नहीं बनाया उसने पाइप डाली है देखा और जिधर जिधर पौधे लगे उस पाइप में क्या किया छोटा सा सुराख तो पानी सिर्फ किधर ही गिरता है पौधे में हमने तो पूरे जमीन को गीला करना एक पौध गीला करने के लिए इसका दिमाग देगा मशीन से दूध निकालने का अकल भी यहूदी का लेजर भी यहूदी ये यह जानते हो कौन है यह भी यहूदी है सबसे पहला मोबाइल फोन वो भी यहूदी का किंडल भी यहूदी का आपके कंप्यूटर में जो छिप है वो भी यहूदी का है यूएस है ना ये भी किसने बनाया यहूदी ने अब इतना देखने के बाद आप बोलो अगर यहूदी नहीं होता तो हम सब किधर होते अभी आदि मानव चमड़ा ओढ़कर गुफे में बैठे होते हमने किया क्या ये सारा किसने छोटा सा देश अब्राहम की संतान परमेश्वर ने बोला तेरको में आशीष का सिर्फ प्रभु इनमें से नहीं आया दुनिया के लिए क्या बन गए आशीष के लिए मिसाइल तो का, का सिस्टम देखो अभी प्रधानमंत्री जी अगले हफ्ते छोटे देश इसराइल में है अभी ये पिल कैम भी इन्होंने बनाया सीटी स्कैन ये भी इनका आपका दिल रुक जाता यहूदी बोलता कोई दिक्कत नहीं दो गरम प्लेट में बिजली की तार जोड़ो और इसके दिल के ऊपर रखो एक झटका मारो किक स्टार्ट हो जाएगा यहूदी का ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर इसका है अब आगे वर्चुअल रियलिटी आ रहा है आपकी शकल देखकर कंप्यूटर बोलेगा हेलो मिस्टर शिव आप कुछ बोलने का जरूरत नहीं शकल देखकर कंप्यूटर बोलेगा और मालूम है ये लोग हैं। दुनिया में एक ही देश है जिधर आप नौजवानों को सड़क में चलते वक्त कहते हैं ना ऐसे ए गले में टांग चलते हो क्यू उतना खतरा है उनको फिर भी दुनिया का सबसे एडवांस्ड एक देश अगर बोलेंगे तो कौन सा है इसराइल है इनका प्लेन जो होता है हवाई जहाज होता है ना पैसर प्लेन वो भी इतना एडवांस्ड है कोई मिसाइल आएगा तो भी उसको अटैक नहीं कर पाएगा इतना सिक्योरिटी है लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले अब इन्होंने मशीन से मीट बनाया इनको मीट के लिए मुर्गी शुरगी नहीं चाहिए किसमें पैदा दें मैं आपको क्यों बोल रहा डंडे पड़े थी दुनिया के लिए क्या बन गए क्या बन गए आप और मैं भी क्या बन सकते हैं? आशीष का कारण बन सके परमेश्वर का आशीष है इसलिए छोटा देश सबके लिए क्या बन गया आशीष का कारण बन गया कितने देशों ने इनसे लड़ने का कोशिश किया इनको मिटाने का कोशिश किया तो भी आज तक यानी कि मिटा नहीं पाए। सो हमने ध्यान रखना प्रभु का आगमन नजदीक है हमारे पास ज्यादा समय नहीं इसलिए आपने और मैंने इन दिनों में क्या करना प्रभु के वचन के अनुसार चलना क्योंकि हमारा प्रभु है जल्दी आने वाला दुनिया भर के घटनाक्रम देखने वक्त तो हमें क्या मालूम चलता है हमारे पास ज्यादा समय है नहीं अगर आप अभी टाइम कितना हो गया थोड़ा सा और ये सवाल क्लियर कर फिर मैं हम लोग को छोड़ेंगे So, आत्मा में पाप करते ये सब बात समझ में आ गया आप आत्मा का पाप और ये पाप हो करके डिफ्रेंशिएट करने का कोशिश नहीं करना पाप है अगर बपतिस्मा देने वाला जनता जानता है कि मेरे बाद आने वाला मुझसे शक्तिशाली है और वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा तो फिर यूना पानी का बप्तिसमा क्यों दे रहा था जबकि वो खुद लोगों से बोल रहा है कि वो कहता है कि मैं उनके जूते का बांध खोलने के लिए योग्य ने ध्यान से समझिए बपतिस्मा क्यों दे रहा है प्रभु यीशु आ रहा है लोगों के अंदर मन फिराव का प्रचार कर रहा है। कि तुम तोबा कर लो यहूदी बोलकर गमन नहीं करना मेरे पीछे जो आएगा वो बख्शेगा नहीं इसलिए कर लो मन फिराव इसलिए मन फिराव के तौर पर बपतिश्मा उनके लिए एक चिन्ह है कि हम पुराने रास्ते आगे नहीं चले तो येसु आने के पहले मुख्यमंत्री या कोई जाने के पहले पायलट जीप जाता है ना वैसे यहून्ना प्रचार करते हुए आए ताकि लोग किसके लिए तैयार हो जाए प्रभु यीशु के लिए तैयार हो जाए नया जन्म में मनुष्य के अंदर हुआ कार्य को पवित्र आत्मा प्रकट करता है तो क्या यीशु मसीह के अंदर हुए कार्य को भी पवित्र आत्मा ने प्रकट किया नए जन्म के समय आपके अंदर कौन आता है ध्यान से आप इस बात को समझ लीजिए आपने जब नया जन्म लिया आपके अंदर कौन आ रहा है यह आपका पहले का हालत जब यीशु को विश्वास किया यीशु पर विश्वास किया अंदर नया मनुष्य आया है पवित्र आत्मा आया सो यह पवित्र आत्मा का काम क्या है? वो नया मनुष्य को आगे बढ़ने में मदद करना आपने यीशु को उद्धार करता कर स्वीकार किया और उसी समय अंदर कौन आया एक नया मनुष्य और पवित्र आत्मा अंदर आए क्या जनते ही एक बच्चे को नया जन्म नहीं मिल सकता क्यों नहीं मिलता नया जन्म जन्म लेते वक़्त कुछ बात अलग है यीशु को प्रभु कर कर मानने को तो बात अलग है कई लोग मसीह में चल रहे पर मसीह के साथ नहीं चलते तो क्या वो लोग मसीह के साथ संगी बारिश नहीं हैं मसीह में चल रहे हैं पर मसी के साथ नहीं चलते वो क्या मुझे समझ में नहीं आया मसीह को जिसने जिसने येसू को अपना जीवन दिया दो काम कर सकता या तो अपनी इच्छा के अनुसार चल सकता है या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सकता है तीन प्रकार के लोग हैं संसारिक दूसरा आत्मिक तीसरा शारीरिक संसारिक कौन है जो संसार की इच्छा के अनुसार चलता आत्मिक कौन है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार शारीरिक कौन है जो परमेश्वर की इच्छा जानने पर भी अपनी इच्छा के अनुसार चलता क्या रोकर प्रार्थना करने पर भी पवित्र आत्मा की ओर क्या रोकर प्रार्थना करना भी पवित्र आत्मा की ओर से है रोने का मन करता है रोएंगे प्रभु पवित्र आत्मा उसके लिए प्रेरणा देगा दूसरों के लिए प्रार्थना करने से क्या फर्क पड़ता है खुद के जीवन में हम अपने लिए प्रार्थना करें दूसरों के लिए प्रार्थना करें तब परमेश्वर आपके जीवन का सब बात को परमेश्वर देखेगा आप अगर आत्मिक हो तो आपके लिए रोएंगे दूसरों के लिए रोएंगे आप अपने लिए चिंता ना करें मैं जब दूसरों के लिए प्रार्थना करती हूं तो बीच में अंदर से आवाज आती है तेरा खुद का जीवन नहीं है तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूं उस समय क्या करना है ठीक है सवाल उठते मैं ठीक नहीं हूं लेकिन हमारे अंदर इच्छा रहना हे प्रभु मुझे तू ठीक बना दे आपके अंदर हम सब मैं भी ठीक नहीं मैं भी ठीक हो रहा कौन बना रहा है? तो परमेश्वर को तो कोई को मर्जी है उस इंसान के लिए जरूर या तो उसके जीवन में कोई समस्या आने वाली है या कोई परेशानी है इसलिए प्रभु का आत्मा आपको उसके लिए प्रार्थना करने के लिए प्रेरणा दे रहा है उठकर उसके लिए प्रार्थना करना मैं अपने पढ़ाई के अनुसार प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं लेकिन पिताजी चाहते हैं कि मैं सरकारी नौकरी करूं और मां मात यह कि मैं सेवकाई करूं तो किसकी बात मानना है समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या कोई हल है इसका इसलिए अच्छा सवाल हम दोपहर तो को भी एक बहन के साथ बैठकर बात कर रहे थे सिम ध्यान रखना आपका जीवन आपका जीवन है परमेश्वर ने आपको फैसला लेने का खूबी दिया दूसरों का प्रभाव पर आप अगर कोई फैसला लेंगे फिर कल रोना नहीं हम प्रभु के दास लोग हैं हम आपके लिए फैसला नहीं ले सकते फैसला किसने लेना है आपने खुद लेना है नौकरी हो शादी हो जीवन का कोई भी विषय हो दुनिया तो बीन बजाएगी पापा तो बोलेंगे सरकारी नौकरी क्यों काम किए बिना पैसा मिलेगा और बूढ़े होने को क्या मिलेगा पेंशन मिलेगा So, सरकारी नौकरी में फायदा यही है काम करने के बिना क्या मिल जाता पैसा मिलता प्राइवेट में क्या करना पड़ेगा काम करेंगे पैसा मिलेगा सो so, इधर आपने वो सिद्धांत रखना मैं कि आप दुनिया जो भी बोल रही है मैं सुनूंगा सुनूंगा लेकिन मैं प्रभु की इच्छा को जानकर मैं उस इच्छा के अनुसार चलूंगा आप दूसरों की बात सुनकर शादी की बात हो नौ की बात हो किसी ने यह बोला लड़का अच्छा है तो आंख बंद करके शादी कर लिया बाद में जब ढोल बजेगा ना फिर हमें मत बोलना फैसला आपका था दुनिया आपको मालूम है ना क्रिकेट खेले अभी इंडिया हार गई हा? शुरू में तो हम भी टीवी के पास बैठते थे हमें भी मन किया विराट कोहली को मारे टीम वाले वो बारह हमने आ जाते तो हमने सबने बैठ लेकर उनको मारना था क्योंकि पाकिस्तान के सामने क्या हो गए लेकिन अगर विराट कोहली बोले भाई एक काम कर ले तू ही बैट पकड़ ले तू ही खेल ले हम खेलेंगे हमारे बस की बात है खेलेंगे तो नहीं लेकिन बगल में बैठकर दूसरों को गाली देंगे और ऐसे कमेंट्री मारेंगे जैसे कि हम बड़े कलाकार हैं सचिन तेंदुलकर भी कुछ नहीं था एडवाइस तो दुनिया देगी आपको लेकिन दुनिया के एडवाइस के अनुसार आप चलोगे फिर कल रो किसी का दोष नहीं है आपने खुद मैं और मेरा परमेश्वर आपने बोला मैंने सुना लेकिन मैं वचन के आधार पर परमेश्वर से पूछूंगा प्रभु की इच्छा को जानकर मैं कदम रखूंगा तो परमेश्वर आपके साथ है परमेश्वर ने शैतान को अपने कार्य में के लिए बनाया है परमेश्वर कहता भी है मेरी ओर से है एक नाश करने वाला सिर गया है वो क्यों नरक में डाला जाएगा अच्छा सवाल उसको बनाया था किसके लिए लोगों की परीक्षा के लिए लेकिन नरक क्यों जा रहा है क्योंकि जान बूझ कर परीक्षा करने के जगह में वो लोगों को बर्बाद करने में तुला है बनाया था जैसे हर चीज के लिए क्वालिटी टेस्ट होता क्वालिटी टेस्ट में सिर्फ ये होता है देखा जाता है कि यह ठीक है या नहीं अगर कोई इसको तोड़ने की कोशिश करे उसकी नौकरी चले जाएगी सेम शैतान नरक में क्यों जा रहा है वो तो कैसे ना कैसे इंसान को बर्बाद करने में तुला होने के कारण बनाया था टेस्ट करने के परीक्षा के लिए लेकिन बर्बाद करने के कारण उसको परमेश्वर नरक में फेंक रहा हम दो भाई हैं एक और दूसरा का नाम कुलदीप है हम दोनों कह हमारे इधर आना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं वो तो व्यक्तिगत तौर पर आप मिल लीजिएगा ठीक है ना शिवा है शिवा भाई है ना आपका ना ये चिट्ठी आपका है हम दो भाई हैं एक नाम शिवा है और दूसरा नाम कुलदीप है आप हैं हा ठीक है हाँ, बाद में आकर मिल लीजिएगा अगला आत्मा को परखना यदि में यदि मैं अगर किसी के हो तो वो इसको कैसे साफ करे और इस्तेमाल करे और उसका क्या बुलाहट है हो सकती। ये जैसे सुबह मैंने बताया आप वरदान प्रभु आपको दिया है तो परमेश्वर उसका इस्तेमाल अपने समय पर करेगा आप टेंशन मत लीजिएगा शु काट व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए सवाल मुझको कुछ महीने पहले एक बुध ने आप सपने में आकर एक पुस्तक ही तो मैंने पूछा ये बाइबल है उसने ये कहा सुसमाचार है आपको पढ़ना है तो आपको तो आपकी पवित्र परमेश्वर आप ही उठाएगा दूध ये जिसका भी सवाल है बाद में आकर मेरे से बात कर लीजिएगा लिखा है सामुल रखा जाएगा फिर इमानुएल रखा जाएगा फिर क्यों फिर यीशु नाम क्यों रखा गया ध्यान से यीशु नाम इसलिए इमान और यीशु में फर्क क्या है मैंने आपको पिछले दिन पहले भी बताया होगा इमानुएल क्यों कहा गया ये ध्यान से देखें बाहर से देखने वक्त ये मैं पिक्चर आपको एक और दिखा रहा हूं ये बाहर से देखने क्या है बच्चा है ना लेकिन असली में कौन है परमेश्वर खुद है इसको इमानुएल क्यों कहाता है बाहर कौन पूरा मनुष्य अंदर कौन है पूरा परमेश्वर येशु क्यों कहा जाता है जिसको इमानुएल कहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं ये ये का मतलब मुझे पापों से छुड़ाने वाला इसलिए ये इमानुअल है उसी समय कौन यीशु भी है उसी समय कौन है परमेश्वर खुद है अलग अलग नाम इसके अलग अलग का दिखा रहा परमेश्वर का नाम क्या है मैं जो हूं सो हूं इमानुअल क्यों क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के रूप में चल रहा है बाहर से मनुष्य अंदर कौन है परमेश्वर यीशु क्यों बुला रहे हैं क्योंकि मेरे पापों के लिए क्या दिया कीमत दिया सो सारे सवाल खत्म हो गए सो आइए अभी प्रार्थना करें प्रार्थना करने के बाद मैं इसके बाद फिर एक आज फिल्म देखना है आप लोगों को फिल्म देखने का इच्छा है क्या प्रभु यीशु आ रहा है उसकी कुछ बातें आपको बताना है क्लास समाप्त होने के पहले फिल्म देखना है आप लोगों को कौन सा फिल्म देखा समझ में नहीं आया है साफ बोलो ना क्या बो? क्लास चाहिए फिल्म नहीं चाहिए है? तो ठीक है फिर अभी ब्रेक के बाद ई क्लास ले रहे हम लोग इस बार का अब किसी को अगर जाना है तो रात को नौ बजे क्लास के खाना खाकर आप नौ बजे हमारा कैंप खत्म हो जाएगा आप किसी जाना है जा सकते हैं लेकिन सुबह आठ से दस आराधना आठ बजे से दस बजे तक सो उसमें आप आना है सुबह का आराधना अभी कुछ बॉम्बे से लोग हैं उन लोगों को जाने से नहीं आ पाएंगे लेकिन बाकी अगर कोई जा रहा सो so, यह शर्त है सुबह आराधना के साथ हमारा कैंप समाप्त होगा सुबह 10 बजे समाप्त हो जाएगा आई एम प्रार्थना का हाल धन्यवाद स्तुति सर्वशक्तिमान प्रभु पिछले दिनों में कई सवालों को देखने के लिए और जवाब देने के लिए तुमने हमें सहायता की इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु आगे भी वचन जो सीख रहे उसके लिए ज्ञान और समझ दे तेरी इच्छा पूरी हो ये शु मसीह के नाम से मांगते सब इच्छा